चिड़िया और लाली एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को दो फूल दिए वे सुंदर बहुत सुंदर थे चिड़िया ने सोचा मैं फूल किसी और को दूंगी पर किसे चोच में सुंदर फूल को लिए वह ढूंढने निकली उड़ते उड़ते उसे एक बगीचा दिखाई दिया उसमें तरह तरह के फूल थे ढेर सारे फूल हवा में उनकी हवा में उनकी खुशबू भरी थी ऐसा बाघ तो चिड़िया ने कभी नहीं देखा था कहीं दूर बाघ का माली दिखा चिड़िया ने सोचा लगता है इसे फूल बहुत पसंद है क्यों ना मैं इसको फूल दूँ जैसे ही वह नीचे आई माली की नजर उस पर पड़ी माली ने चौंक कर कहा अरे तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर फूल हैं मुझे दे दो ऐसा मेरे बगीचे में नहीं है इससे मेरा बगीचा दुनिया में सबसे अच्छा होगा मुझे इनाम मिलेगा चिड़िया रूट कर उड़ गई उड़ते उड़ते उसे रंग ही रंग दिखे एक आदमी कपड़े पर कसीदा काट रहा था चिड़िया ने सोचा लगता है इसे सुंदरता बहुत पसंद है मैं इसे फूल दूंगी जैसे ही वह नीचे आई उस आदमी ने चिड़िया की ओर देखा और कहा अरे तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर फूल है मुझे दे दो ऐसा मेरे कसीदे में नहीं है इसे काटकर मेरा कसीदा दुनिया का सबसे अच्छा कसीदा बन जाएगा मैं राजा को भेंट में दूंगा चिड़िया रूट कर उड़ गई उड़ते उड़ते एक जगह उसे खूब सारे कबूतर नजर आए एक औरत उन्हें दाने दे रही थी यह देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई उसने सोचा लगता है इस औरत को पक्षियों जानवरों से बहुत प्यार है मैं इसे फूल दूंगी जैसे ही चिड़िया नीचे आई उस औरत की नज़र चिड़िया पर पड़ी उसने चिड़िया से कहा अरे तुम्हारे पास तो बहुत सुंदर फूल है मुझे दे दो मैं ऐसा फूल भगवान को चढ़ाऊंगी तो मेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी चिड़िया फिर फिर रूट कर उड़ गई उड़ती गई उड़ती गई तभी उसने दूर एक छोटी लड़की लाली को देखा लाली के सिर पर पानी का खड़ा था चिड़िया सोचने के लिए नहीं ठहरी चुपचाप नीचे आए और लाली के बालों में वह सुंदर फूल लगा दिया लाली ने चौक कर कहा फूल मेरे लिए चिड़िया ने कहा हाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी मेहनत के लिए जो इस फूल जैसी सुंदर है सुस्मिता बैनर्जी